अष्टक्र उवाच यथोपदेशता सबुद आजीवी जिघ्नासु पर विमूती मोक्षो विषय वैरस्य बंदो वैश सी तथा कुर वाग्न मवोद्योगम जनमुक करो तीताबोध अत त्यक्त बुभुक्षुबी नम देनते देहो भोक्ता कर्ता नवा भवा चीदी सदा साक्षी निरपेक्ष निरपेक्षर रागदो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन निर्विकी बोधात्मा निर्विकार सुख चर सर्वूतेशात्मा सर्वभूता चात्म विघ्नाय निरंकार सुखी विश्व स्फुतीद तरंग सागरे तमेव चिन्मूर्ते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 लेकिन अब पश्चिम में एक नई जोमेट्री पैदा हुई नॉन इक्लिडियन इक्वलिड की जोमेट्री कहती है कि एक रेखा सीधी खींची जा सकती लेकिन नई ज्यामिति कहती कोई रेखा सीधी होती नहीं वो पूरब की बात पर उतर आई इस जमीन गोल है जमीन पर तुम कोई भी रेखा खींचोगे अगर खींचते ही चले जाओ वो वर्तुल बन जाएगी तुम छोटी से कागज पर खींचते हो तुम्हे लगता है कि सीधी रेखा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 कुछ लेन हुआ वो आदमी बैठा बैठा मुस्कुराने लगा आंख बंद किए ही किए उसके चेहरे पर एक ज्योति आ गई वो झुका उसने फिर प्रणाम किया बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा बड़ी कृपा जो लेने आया था मिल गया और चला गया आनंद ने पूछा कि ये क्या मामला है बुद्ध को क्या हुआ आप दोनों के बीच क्या हुआ हम तो सब कोरे के कोरे रह गए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 अवसर बचा अब तुम मूल नहीं हो सकते अब तुम उधारी होगे, हो ग ईसाई ही बनोगी ईसाई यानी कार्बन काफी ईसा नहीं हो सकते चलो ईसा की पूजा करो बुद्ध नहीं हो सकते बुद्ध की पूजा करो लेकिन सारी चेष्टाएं ईसा की यही है कि तुम ईसा हो जाओ और बुद्ध की सारी चेषा यह है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ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 अपने लिए कारा बनाना चिर सजग आंखें ऊनी दी आज के व्यस्त बाना जा तुझको दूर जाना अंतर की यात्रा बड़ी से बड़ी यात्रा है चांदारों पे पहुंच जाना इतना कठिन नहीं इसलिए तो आदमी पहुंच गया भीतर पहुंचना ज्यादा कठिन गौरी शंकर पे चढ़ जाना इतना कठिन कठिन नहीं इसलिए तो आदमी चढ़ गया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 लेकिन उसका रस घड़ी से ज्यादा इस बात में है कि भीतर क्या है और वो ठीक है उसका रस भीतर को जानना ही होगा उतरना ही होगा तभी छुटकारा होगा बच्चे कीड़े मकोड़ों तक को मार डालते हैं तुम सोचते हो शायद हिंसा कर रहे हैं गलत वो में मार कर देखना चाहते हैं भीतर क्या है कौन सी चीज चला रही ये तितली उड़ी जा रही कौन वो? पंखे उड़ के भीतर झांकना चाहते ये जीवन की खोज ये जिज्ञासा है यही जिज्ञासा उन्हें जीवन के और अनुभवों के भीतर भी उतरने के लिए आमंत्रण देगी। एक दिन वो सभी अनुभव को खोल कर देख लेंगे कहीं भी कुछ ना पाएंगे सब जगह राख मिलेगी। उस दिन विरसता पैदा होती विषयों में विरसता मोक्ष है और विषयों में रस बंद है संसार बाहर नहीं है तुम्हारे रस में और मोक्ष कहीं आकाश में नहीं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 तो रस नया बना रहता एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को मैंने देखा एक नया नया छाता लिए चला आ रहा मैंने पूछा नसरुद्दीन कहाँ मिल गया इतना सुंदर छाता और बड़ा नया है अभी अभी खरीदा क्या उसने कहा अभी तो नहीं खरीदा है तो कोई 20 साल पुराना मैं थोड़ा चौंका छाते के लक्षण बीस साल पुराने के नहीं मैंने कहा थोड़ा इसकी कथा कहो तो मेरी समझ में आए क्योंकि बीस साल पुराना नहीं मालूम होता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 बुद्धि का जरा भी लक्षण नहीं मालूम होता बुद्धिहीनता मालूम होती लेकिन जीवन में ये कहीं सफल नहीं हो सकते थे दिवाला नहीं था कोई आसान मामला नहीं दुकान चला नौकरी करते तो कहीं चपरासी से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते थे इन्होंने बड़ी सस्ती तरकीब पा ली के बैठ गया अब इसके लिए तो बुद्धि की जरूरत है न किसी विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र की जरूरत है कुछ भी जरूरत नहीं ये तो जड़ बुद्धि से जड़ बुद्धि आदमी भी कर ले सकता है इसमें क्या मामला है गधे भी जमीन पर लोट के धूल चढ़ा लेते हैं इसमें कोई बात है कहीं भी रेत में लेट गए तो धूल चढ़ जाती मगर मजा यह है कि ये धोनी राम के बैठ गया कि जो इसको अपने घर बर्तन मांझने पे नहीं रख सकते थे वो इसके पैर छू रहे चमत्कार है ये कार्पोरेशन का मेंबर नहीं हो सकता था मिनिस्टर इसके पैर छू रहे क्योंकि मिनिस्टर सोचते हैं कि गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो इलेक्शन जीत जाए मैंने सुना है एक चोर भागा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 ये तो सब कुछ बे नहीं उसको हो सकता है वो बैठे ही रहा सिपाहियों ने बहुत कुछ प्रश्न उठाए मगर उसने को उत्तर उत्तर उस पास था भी नहीं लेकिन सिपाहियों ने समझा कि बड़ा मौनी बाबा है गांव में खबर ले गए कि एक मौनी बाबा आए लोग आने लगे संख्या बढ़ने लगी राजमहल तक खबर पहुंची खुद राजा आया उसने चरण छुए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 उसने कहा कि नहीं मेरे पैर मच्छू है मैं चोर हूं और पागल था किन्यासी हूं इतना समादर इतना आदर मिल रहा है काश में सच्चा होता मैंने बहुत से सन्यासियों को देखा घूमकर सारे देश में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 अनथ अनि मत परमात्मा तुम जब जीवन से उत्पलिये तुम हो बिना अनुभव किए तुम चाहो कि पार हो जाओ तुम हो ना सकोगे यह तत्वबोध बाचाल बुद्धिमान और महा उद्योगी पुरुष को गूंगा जड़ और आलसी कर जाता इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है यह वचन बहुत अनूठा है इसे समझो अष्टावक्र कहते हैं कि ये तत्व बोध ये संसार के रस से मुक्त हो जाना यह मोक्ष का स्वाद मिल जाना यह स्वच्छंदता ये विज्ञान वाचाल को मौन कर दे कि गिद्ध हो गया महा उद्योगी को ऐसा कर जाता जैसे आलसी हो गया इसीलिए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 दोनों ने अगर तुम्हारी मृतकांक्षा अभी बची तो तुम हजार हजार उपाय खोजोगे यह तत्व बोध बोलने वाले को चुप कर जाता बुद्धिमान को जड़ बना देता महा उद्योगी को आलसी जैसा कर देता वाग्मी प्राग्य महो, उद्योगम, जनम, मूक जलालम और जैसे कोई आलसी जैसा हो गया जड़ जैसा हो गया मूक हो गया गूंगा हो गया ऐसी हालत हो जाती इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वाले तत्वबोध से हजार कोष दूर भागते बुद्ध उनके गांव आ जाए तो वो दूसरे गाँव चले जाते थे कान बंद करने की हजारों तरकीबें वो हजार तर्क खोज लेते कि ठीक नहीं ये बात पर नमत इस झंझट में सुन नमत ऐसी बात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 क्षी भाव समझ लेना मन में काम वासना उठी तुमने अगर कहा बुरी है तो साक्षी भाव खो गए, विपरीत तो तो जुड़ गए लड़ने लगे तुमने कहा भली है तो भी साक्षी भाव खो गया काम वासना उठी ना तुमने कहा भली ना तुमने कहा बुरी तुमने कोई निर्णय ना लिया तुम सिर्फ देखते रहे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 वहां एकता आ जाती तो अहंकार कैसा और जहां एक ही बचा वहां ममता भी कैसी सर्वभूतेसुचात्मना सर्वभूतानी आत्मनी विज्ञा निर्हंकार चा निरममा, तम सुखी भव जिसमें यह संसार समुद्र में तरंग की भांति स्फुर्त होता है वह तू ही है इसमें संदेह नहीं है हे चिनमय तू ज्वर रहित हो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 यथेसी तथा कुरु ऐसा जानकर सुखपूर्वक विचर्श जो करना हो कर स्वच्छंद हो